नमस्कार मैं हूँ मीरा जोशी और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन रहो, रहो। आप सुन रेडियो मधुमन 4FM, इस में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे की आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग स्लीपैनेजमेंट के कुछ सीरीज चला रहे हैं पहला और दूसरा भाग हमने कम्प्लीट सुना है अब तीसरे भाग की ओर चलते हैं और आज के इस थर्ड एपिसोड में भी हमारे साथ राजीव हजेरा जी है जो अपने प्रश्नों के साथ अपने विचारों के साथ अपनी भावनाओं के साथ है कि कैसे निद्रा को नियंत्रित कर सकते हैं निद्रा प्रबंधन क्या है इस विषय पर हम लोग उनसे बहुत ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं पिछले दो भागों में हमने काफ़ी कुछ सीखा समझा जाना और आज के इस एपिसोड में भी हम जानेंगे कुछ अच्छी अच्छी बातों को जो नींद से रिलेटेड है तो आइए सबसे पहले राजीव जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में रमेश जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके राजीव जी बहुत ही अच्छी बातें होगी आज के इस एपिसोड में और आप बहुत ही डिटेल और बारीक का जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही छोटी छोटी बातों को आप बता रहे हैं इस विषय को लेकर तो हमें अच्छा लग रहा है सुनने में भी बड़ा सुदिंग है और सबसे पहला प्रश्न यही है कि आज हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि एक नॉर्मल इंसान को रात में कितना नींद लेना चाहिए कितना सोना चाहिए क्या इसका कोई निश्चित मापदंड भी है रमेश जी निद्रा का या स्लीप का जो है वो कोई भी निश्चित मापदंड नहीं है और ये व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है परंतु ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति को रात में कम से कम 6 से 8 घंटे ज़रूर सोना चाहिए और या फिर जैसे उसकी बॉडी को सूट करता हो अब जैसे किसी की नींद तो 6 घंटे में ही पूरी हो जाती है उसके लिए सफिशेंट होता है परंतु किसी को आठ घंटे की नींद पूरी चाहिए तभी उसकी नींद पूरी हो पाती है तो अमेरिका का एक नेशनल स्लीप फाउंडेशन है इसने कुछ सजेस्टेड मापदंड निकाले हुए हैं एक जनरलाइज्ड मापदंड है इनके और उसमें ये कहते हैं कि एक एडल्ट जिसको कि 26 साल से चौंसठ साल तक के लोगों को उस कैटेगरी में इसने रखा है तो ये कहते हैं कि सात से नौ घंटे का स्लीप इनको लेना चाहिए और अगर इससे ज़्यादा उम्र के हैं तो सात से आठ घंटे लेना चाहिए और जो टीनेज़र बच्चे हैं उनको आठ से दस घंटे की नींद चाहिए होती है और जैसे और बच्चे छोटे होते हैं जैसे आपने देखा होगा कि जो न्यूली बॉर्न इनफेंट्स होते हैं वो तो पूरा दिन भरिस होते रहते हैं तो उनको तो नींद ज़्यादा चाहिए होता है तो ऐसे करके हर एक ऐज ग्रुप में अलग अलग जो है वो एक रिकमेंडेड स्लीप की क्वांटिटी है और मैं समझता हूँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं गांव में या शहरों में इनको इसके बारे में ज्ञान है क्योंकि हमारे देश में हमारे शहरों में हमारे गांव में जो है वो पुराने लोग जो हैं वो इसके बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं बट आजकल की जो हमारी यंग जनरेशन की दिनचर्या जो इतनी फास्ट हो गई है थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई है लाइफ जो हमारी उसकी वजह से जो है वो नींद की समस्या जो है वो अब यंगर जनरेशन में देखने को मिल रही है पुराने टाइम के लोगों में ऐसी समस्या नहीं होती थी रमेश जी जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि नींद से जुड़ी जो बातें हैं खास करके इसका कोई निश्चित मापदंड तो नहीं है लेकिन फिर भी हर व्यक्ति को नींद बहुत ज़रूरी है तो आइए एक और प्रश्न मेरे मन में आता है कि जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे देश में 93% यानी परसेंट प्रतिशत लोग इंसूमिया यानी एक बीमारी से ग्रसित है ये पूरी नींद नहीं लेने से इसके शिकार होते हैं और इस विषय पर हमारे देश में कई सर्वे भी किया गया है कि जो लोग पूरी नींद नहीं ले पाते हैं अनिद्रा के शिकारी हो जाते हैं तो ऐसे में ये सर्वे क्या बताता है और हमें क्या मैसेज देता है रमेश जी मैं जब इस विषय के ऊपर तैयारी कर रहा था तो मैंने गूगल में सर्च किया था इसके ऊपर तो उसमें मैंने देखा कि एक लेटेस्ट रिसर्च है हमारे देश की एक बहुत प्रसिद्ध मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक सर्वे किया है अभी रिसेंटली और इस सर्वे के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं और इसमें इन्हीं ने जैसा आपने प्रश्न ही बताया कि 93 परसेंट लोग जो हैं वो हमारे देश में वो इन मतलब अनिद्रा जो जैसे नींद रात में नहीं आती है उसके शिकार हो रखे हैं सत्तासी परसेंट लोगों का ये मानना है कि स्लीप की ना आने की वजह से या स्लीप की कमी पड़ने की वजह से उनकी हेल्थ के ऊपर इसका असर जो है वो दिखाई दे रहा है और अट्ठावन परसेंट लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि स्लीप पूरी नहीं होने के कारण उनका जो काम है चाहे वो दफ्तर वाले हो या कोई बिजनेस करते हों या कोई और कारोबार हों उनका उसके ऊपर इनका जो है वो असर जो है वो बहुत पड़ रहा है पड़ रहा है और 33 परसेंट लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि उनको रात में बहुत खर्राटे आते हैं और कई बार तो लोग कहते हैं कि खराटे इतने ज़ोर से आते हैं जो कि हम सब वाकिफ़ हैं इसके बारे में कि जैसे कोई आपस में बात कर रहे हो इतनी ज़ोर ज़ोर से लोग खराटे भरते हैं और ये खर्राटे भी जो है वो एक किस्म की बीमारी है रमेश जी जो शायद हम लोग इसको बड़े लाइटली लेते हैं मगर आगे चल के इसमें भी चर्चा करेंगे कि खर्राटे जो है वो एक जानलेवा बीमारी भी मानी जाती है और ये जो सर्वे है ये सर्वे के आंकड़े जो हैं वो ये बताते हैं कि 11 परसेंट लोग जो हैं वो उनको छुट्टी छुट्टी लेनी पड़ती है अगर उनकी नींद पूरी नहीं होती है तो मगर एक तथ्य सर्वे में बहुत ताजुब वाला सामने आया है कि काफ़ी इस किस्म की कमी है स्लीप की लोगों में मगर केवल दो परसेंट लोग जो हैं वो अपनी समस्या को डॉक्टरों के सामने डिस्कस करते हैं मतलब लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है जो ये स्लीप की प्रॉब्लम्स उनको हैं वो उसको मालूम नहीं है उनको और डॉक्टरों से वो डिस्कस नहीं करते हैं इसलिए ये प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ती रहती है और जब प्रॉब्लम बहुत क्रॉनिक हो जाती है तब लोग डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे सभी श्रोताओं को इस चीज़ को सीरियसली ले करके ध्यान देना चाहिए और अगर कोई भी प्रॉब्लम नींद से संबंधित आती है तो उसको डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को इस बात का जो है ज्ञान भी है कि नींद नहीं आने से क्या क्या मुश्किलें आती हैं और पूरी नींद हो जाने पर हमें जो है एक आंतरिक खुशी मिलती है एक नया फ्रेशनेस फील होता है एक नई ऊर्जा के साथ हम अपने कारोबार को करते हैं तो काफ़ी डिफ़रेंस है लेकिन अब इस इस बात को अच्छी तरह से हमें जानना भी ज़रूरी है समझना भी ज़रूरी है और कई बार नींद जो है अलग अलग विषय को हमारे बीच में कई मुश्किलें आती हैं जिन चीज़ों के बारे में लोग ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं तो हमारी नींद जो है उसमें ख़त्म हो जाती है तो आइए इसमें और भी गहराई से जानने की कोशिश करेंगे इस विषय को लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक ही प्यारा संगीत आप सुना है रीड मत 90.4 एफएम पर विशेष मुलाकात स्लीप मैनेजमेंट का तीसरा भाग आप सुनाए हैं और हमारे साथ है राजीव हजेला सुनते रहो मुस्कते रहो याद में फेरी जाग जाग के हम रात भर कटे बदल नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है और स्लीप मैनेजमेंट के ऊपर बातें हो रही हैं काफ़ी अच्छी बातें हम लोग सुन रहे हैं और आशा करता हूं आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनकर हर चीज़ को नोट भी कर रहे होंगे मैं चाहूंगा कि कुछ कॉपी पेन आपके पास रखिए जो बातें आपको नई लगती हैं और अच्छी लगती हैं या आपको लगता है कि मुझे यहाँ काम करना है तो ज़रूर उसे नोट करके रखिए ताकि आप काम कर सकें तो आइए फिर से एक बार स्वागत है और बात ही अच्छी बातें हो रही हैं निद्रा प्रबंधन पर और एक तीसरा सवाल राजीव जी अब जानना चाहेंगे हम आपसे कि क्या नींद पूरी न मिलने की समस्या हमारे देश में ही है या फिर ये समस्या अन्य देशों में भी हो रही है रमेश जी ये समस्या केवल हमारे देश की नहीं है बल्कि हमारे जैसे देश जो है विश्व में सभी देशों में जो है वो नींद की समस्या है और लोग जो है वो पूरी नींद नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि लाइफ स्टाइल देखिए आज पूरे विश्व में पूरे देशों में जो है वो बिल्कुल बदल चुका है जो ये सभी देशों की हालत इतनी खराब है मगर कुछ देश जो हैं वो इसके प्रति जागरूक हो चुके हैं तो उन्होंने ज़रूर कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अभी उनके यहाँ इतनी हालत खराब नहीं है जितनी बाकी देशों में है और अभी हाल में 2016 में इसके ऊपर 18 देशों में एक सर्वे किया गया था रमेश जी और उस सर्वे में हमारा देश जो है वो नीचे से दूसरा है मतलब सत्रहवें स्थान के ऊपर है और हमारे देश का जो एवरेज स्लीप टाइम है रमेश जी वो 6 घंटे 55 मिनट है और हमारा घंट देश जो है वो poorest स्लीप स्लीपर्स की कैटेगरी में गिना जाता है और ये समय जो है जैसे मैंने आपको बताया कि सात से आठ घंटे का समय एक एवरेज इंसान के लिए होता है तो इससे काफ़ी कम है और हमसे गई गुजरी हालत में जो है वो जापान की स्थिति है वहाँ पर जो एवरेज स्लीपिंग टाइम है वो करीब साढ़े छः घंटे का है छः घंटा 35 मिनट जो कि काफ़ी कम है और इसका कारण जो है रमेश जी वो ये है कि वहाँ पर जो काम करने के आवर्स हैं वो बहुत लंबे हैं लोग लंबे समय तक अपने काम में लगे रहते हैं तो उनके पास जो बाकी दिनचर्या के लिए समय कम मिलता है इसलिए वो रात में लेट सोते हैं मगर जो अच्छे दे जो जिन देशों ने बड़ा अच्छा काम किया है जैसे जूके न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ये जो है ये इन लोगों इन लोगों के जो देशवासी हैं वो अच्छा उनका स्लीप का टाइम है और ये करीब सवा सात घंटे से साढ़े सात घंटे तक का है और एक श्रोताओं को जानकर एक जानकारी जो है वो वो भी एक आश्चर्य सही होगा मैं समझता हूँ कि 1950 में यानी 1950 में जो दुनिया का एवरेज मनुष्यों का सोने का टाइम था वो रमेश जी आठ घंटे था जैसे मैंने बताया ना आपको सात से आठ घंटे या सात से नौ घंटे एक मनुष्य को सोना चाहिए तो 1950 तक ये जो टाइम था ये आठ घंटे का था जो कि अब एवरेज घट करके पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो ये साढ़े छः घंटे का आ गया है अच्छा तो ये बहुत कम हो गया है और इसीलिए आज आप देखिए कि आ, कितनी लाइफ में तनाव आ गया है लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और इसका जो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि इसका मुख्य कारण जो है हमारे हमारी फास्ट लाइफ है और हम लोगों ने बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे मोबाइल आईपैड, कंप्यूटर ये जो है ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और जो मैं आपको बता रहा था कि किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ ने जो सर्वे किया था तो इनके सर्वे में ये तथ्य सामने आया है कि केवल लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में 40 लाख लोग जो है वो स्लीप से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं तो अब आप एक डिस्ट्रिक्ट में ये हालत है तो आप देख अंदाज लगा सकते हैं कि बाकी हमारे देश में बाकी प्रदेशों में क्या हालत होगी क्योंकि इसके बारे में कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं है कोई ज़्यादा आंकड़े अवेलेबल नहीं हैं तो ये समस्या जो है इसने हमारे सोसाइटी में बहुत गहराई से इसको ये घुस चुकी है मगर चूँकि हमको अवेयरनेस नहीं है जानकारी नहीं है इसके बारे में तो इसलिए हम इसका अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमको सबको इस चीज़ को गंभीरता से लेना होगा रमेश जी जी राजीव जी बहुत अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये बातें समझ में आ रहा है भारत ही नहीं लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर अनिद्रा के शिकारी बहुत सारे लोग हैं बहुत लोगों का नींद कम हो गया है आज के समय में जैसे कि मल्टीमीडिया है या फिर मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन इंटरनेट ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए एक हमारी नींद को कम करने के लिए काफ़ी है अगर जिसके पास मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन आ जाता है तो उसकी नींद अपने आप ही कम हो जाती है आदतें हैं जो हमारे लिए नई बीमारियां पैदा कर रही हैं नई मुश्किलें खड़ी कर रही हैं एक तरफ चीज़ें अच्छी भी हैं तो दूसरी तरफ उसके नेगेटिव पोल्स भी हैं तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है या सुंदर बनाना है तो उसके लिए एक अच्छी नींद की बहुत ज़रूरत है जब आप आठ घंटे या छः घंटे पूरी तरह से नींद लेते हैं और वो नींद जो है आपको अच्छा स्वास्थ्य भी देता है नहीं तो आप बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और उसमें से जिस विषय पर हम लोग बातें कर रहे हैं एनसोमिया अनिद्रा यानी स्लीप मैनेजमेंट के बारे में तो इसमें ये चीज़ें जो हैं काफ़ी हमारे जीवन में मायने रखता है और वैसा देखा जाए तो पूरे दिन में एक दिन में हमारा जो है एक हिस्सा नींद का ही है एक हिस्सा हमारा कारोबार का है और एक हिस्सा हमारे लिए एंटरटेनमेंट का यानी एक फ्री टाइम भी मिला हुआ है लेकिन तीनों ही प्रहर को हम लोग जो है आज बिल्कुल व्यस्ततम जीवन हो गया है जहां पर हम जो हमारा समय है फ्री टाइम है और जो हमारे नींद का टाइम है उसे हम समझ ही नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों को हमने अपने हैबिट्स के साथ ख़राब कर दिए हैं तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपने दिन के पूरे समय को पूरे प्रहर को अच्छी तरह से यूज़ करें हमारा जो प्राकृति ने कुदरत ने जिस तरह से जीवन हमें दिया है संतुलित जीवन दिया है कुदरत के साथ हम जुड़ी नहीं पा रहे हैं कुदरत में जैसे सुबह दोपहर शाम और रात दिए रात दिए तो नींद के लिए दिया है सुबह जागने के लिए है दोपहर काम करने के लिए है शाम में फिर आपको थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है या टहलने की ज़रूरत है या बातें करने की ज़रूरत है अपने सगे संबंधियों से बात करके फिर आप रात में सो सकते हैं लेकिन ये चार प्रहर कुदरत तो हमेशा अपना रेगुलर बेस पर हमको ये चीज़ें दे रहा है लेकिन हम लोग है कि उन चीज़ों को कुदरत से कहीं दूर अपने जीवन को बनाना चाहते हैं जो कि नियम के विरुद्ध हो जाते हैं और जब व्यक्ति कुदरत के नियम के विरुद्ध जाता है तो नेचुरली दुखी होता है तो आइए आखिरी प्रश्न में हमारे राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें बता रहे हैं तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कई बार हम देखते हैं कि हम रात को सोने के लिए लेटते तो हैं परंतु हमको नींद ही नहीं आती है और हमारी रात ऐसे ही करवट बदलते बदलते निकल जाती है तो ऐसा क्यों होता है जैसे कि गाने भी हमने सुने रात भर करवटें बदलते रहे तो आइए मैं चाहूँगा कि उसके बारे में बताइए रमेश जी आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं श्रोताओं को और मैं समझता हूँ कि श्रोताओं को इस विषय में काफ़ी कुछ जानकारी जो है वो इस प्रोग्राम के माध्यम से मिल रही है जी, जी. और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी उनके लिए काफ़ी उपयोगी होगी अब जो आपने सवाल पूछा है जी. कि हमको तो रात में हम सोचते सोने के लिए लेटते हैं परंतु तो नींद नहीं आती तो ऐसा अक्सर लोगों को ये फेस करते हैं और इसके बहुत से कारण होते हैं रविश जी तो सबसे पहले तो ये है कि मान लीजिए वो कोई ऐसा व्यक्ति का नेचर है कि वो बहुत सोचता रहता है हर चीज़ के बारे में और उसके विचार चलते रहते हैं तो जब वो रात में सोने चलता है तो उसका माइंड जो है वो सोचता ही रहता है तो उसको नींद फिर उसकी गायब हो जाती है और कई बार कोई ऐसी घटना घट जाती है दिन में या कोई उसके जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा चिंता तनाव या बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है तो फिर नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और रात में रमेश जी जो ये अभी आपने भी ज़िक्र किया और मैंने भी बताया था कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक इक्पमेंट हैं इनका जो है हम रात में सोते समय तक इस्तेमाल करते रहते हैं और इसकी जो ब्लू लाइट होती है वो हमारे माइंड को एक तरीके से मैसेज देती है कि भाई अभी अभी तो दिन है या सोने का टाइम नहीं आया है तो वो जो है वो हमारे माइंड को स्लो नहीं होने देती है और जब तक माइंड स्लो नहीं होगा नींद नहीं आएगी तो ये भी एक कारण होता है और कई बार ऐसा होता है कि लोग दिन में ज़्यादा सो लेते हैं दो घंटे से ज़्यादा सो लेते हैं तो नींद जो है वो रात में डिस्टर्ब हो जाती है और कई बार आप देखिए कि खास करके माताओं बहनों में हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनकी बॉडी में तो उसके कारण भी जो है ये नींद जो है वो रात में डिस्टर्ब रहती है मगर ये तो एक टेम्प्रेरी इफेक्ट सा होता है और जब हार्मोनल चेंजेस निकल जाते हैं तो फिर नींद नॉर्मल होने लगती है और एक एक कारण ये भी होता है कि आप सोने से दो घंटे तीन घंटे पहले अगर आपने चाय पी ली है या आपको आपने शाम को कॉफी पी ली है तो ये भी आपकी जो है नींद उचार देती है बिल्कुल तो इसीलिए कहा जाता है कि शाम को आ, मतलब सोने से दो घंटे पहले कम से कम दो घंटे पहले तो आपको चाय कॉफ़ी जो है वो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए और या फिर कई बार ऐसा होता है कि जब आपका पेट खाली हो आ, पेट मतलब आप भूखे हों तब नींद नहीं आती है नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो बट देखने वाली चीज़ रमेश जी ये है कि अगर ये ये प्रॉब्लम जो आपने बताई है अगर ये लंबे समय तक चलती रहती है तो हमें डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेना चाहिए और इसका जो है प्रॉपर इलाज करना चाहिए और इसको जो है बहुत ही लाइटली या बहुत ही मजाक में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये इंडिकेशन दे रहा है आपकी बॉडी आपकी बॉडी जो है वो एक मैसेज कन्वे कर रही है कि कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है तो ये आ, मैं समझता हूँ कि इसमें डॉक्टर से हमें कंसल्ट करने की ज़रूरत है अगर ये दो तीन महीने चार महीने छः महीने तक ये चीज़ खिस जाती है तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें जी आ, राजीव जी बहुत अच्छी बात है आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये चीज़ें सुनकर कहीं ना कहीं उनका मंथन जरूर चलेगा और अपने नींद पर वो ध्यान देंगे और नींद बढ़ाने या कम करने की बात नहीं होती है लेकिन हर उम्र में अलग अलग नींद के अपने जो समय है वो भी है लेकिन फिर भी औसत हमें जो है अच्छी गहरी नींद आनी चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तो अच्छी नींद के लिए अलग अलग नींद के जो है प्रहर बताए हैं उसमें कुछ कैटेगरीज हैं और बहुत सारी बातें हम लोग राजीव जी से सुन रहे हैं तो अगले एपिसोड में हम लोग जाने की कोशिश करेंगे नींद आने के लिए क्या क्या करना चाहिए और नींद के कितने प्रहर हैं बहुत सारी बातें और भी इस विषय पर हम लोग जानेंगे लेकिन आज के लिए बस इतना ही तो राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू नमस्कार और मेरा श्रोताओं को भी नमस्कार बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसकी जानकारी जो है समाज में रमेश जी बिल्कुल नहीं है मैंने जब मैं जब मैं अपने टॉक इस विषय के ऊपर देता हूँ तो वहाँ जो सवाल जवाब होते हैं तो उससे मुझे जो हमारे श्रोता लोग जो हैं वो सवाल जवाब करते हैं तो उससे ऐसे पता लगता है कि लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं ज्ञान है सही बात है तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस विषय पर जरूर चर्चा की जाए क्योंकि आपके माध्यम से कम से कम लोगों को जानकारी तो बेसिक फंडामेंटल तो जानकारी होगी सही बात। तो इसलिए इसको जो है वो मैं लेके आया था चलिए फिर अगले एपिसोड में कुछ और बात करेंगे इसके ऊपर <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हम लोग अगले एपिसोड में आगे की बातें करेंगे आज के लिए बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया थैंक यू सो मच फिर से एक बार चलिए श्रोता आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा